माँ की बातें श्रीमती शैलबाला चौधरी बसीरहाट भाद्र महीने में जन्माष्टमी के दिन संजली दीदी यहाँ पर तीसरी जेठानी के अर्थ में और मैं काकुड़ गाछी के योगोद्यान में उत्सव देखने गई वहाँ जाकर देखा कि माँ के शुभागमन के स्वागत में विशेष आयोजन हो रहा है पूजा के कमरे के पास उनके बैठने के लिए एक स्थान अच्छी तरह घेर कर रखा गया है माँ आएंगी उनका दर्शन प्राप्त होगा यह सोच सोचकर मन में अत्यंत आनंद होने लगा माँ के आने पर शोरगुल मच गया रास्ते में नया कपड़ा बिछाया गया शंख बजने लगे उस कपड़े पर से चलकर कर माँ आई साथ में लक्ष्मी दीदी भी थी माँ को देखने के लिए बहुत से लोग उतावले हो गए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 तुम माँ से कहो कि वे मुझ पर कृपा करें इतने लोगों की भीड़ में मैं माँ से बोलने का अवसर नहीं पा रही थी थोड़ी भीड़ भीड़ हटने पर मैंने माँ से कहा माँ यह मेरी जेठानी है यह बात सुनते नहीं माँ ने स्नेह से कहा सब जानती हूँ बेटी मेरी माँ से और कोई बातचीत नहीं हो पाई एक दिन संजली दीदी और मैं माँ का दर्शन करने गई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 पर क्या करूं बेटी वे लोग इससे छूटना नहीं चाहते और एक दिन मैं संझली दीदी के साथ माँ का दर्शन करने गई बहुत सी बातों के स... बाद संझली दीदी ने माँ से पूछा माँ ठाकुर कहाँ हैं माँ ने कहा बेटी ठाकुर और कहाँ हैं वे भक्तों के निकट हैं जहाँ साधु लोग शौचालय करते हैं वहाँ से भी यदि संसारी लोग गुजरे तो वहाँ की हवा से उनके मन की मलिनता दूर हो जाएगी एक दिन मंझली दीदी न दीदी मानी और मैं माँ का दर्शन करने गई संझली दीदी ने माँ से माने और न दीदी की दीक्षा की बात कही इस पर माँ चुप रही बाद में संझली दीदी ने फिर दीक्षा की बात उठाई माँ ने कहा कुल गुरु तो है वहाँ लेने से ही होगा यह बात माँ ने थोड़ी गंभीरता से कही थोड़ी देर बाद संजली दीदी उस कमरे से चली गई केवल मैं बैठी रही तब माँ ने कहा दीक्षा देना क्या साधारण बात है उसके पापों का सारा भार लेना पड़ता है एक दिन मैंने माँ से पूछा माँ ठाकुर का जब तो आपने मुझे बता दिया है आपका जब कैसे करूँगी यह सुनकर माँ ने कहा राधा कहकर कर सकती हो या और कुछ कहकर कर सकती हो जिसमें तुम्हारी सुविधा हो वही करना कुछ नहीं कह सको तो केवल माँ कहने से ही होगा एक दिन भोजन के बाद संजली दीदी और मैं माँ का दर्शन करने के लिए आई तो देखा सभी कमरों का दरवाज़ा बंद है सुना माँ विश्राम कर रही हैं कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला हम लोग कमरे में जाकर माँ को प्रणाम करके बैठी माँ ने पूछा कब आई बेटी हम लोगों ने कहा यही कुछ देर पहले ही आना हुआ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 होगा क्यों नहीं बेटी अवश्य होगा एक दिन मैंने माँ से ठाकुर की पूजा करने की बात पूछी इस पर माँ ने कहा तुम लोग संसारी हो ठाकुर की पूजा कर नहीं पाओगे माँ कोई भी बात कहने पर कहती तुम लोग ठाकुर को पुकारो वे सब करेंगे चंदा मामा सबके मामा हैं